भागवत महापुराण एकादश स्कंध अथ द्वितोध्याय वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा नौ योगी स्वरो का संवाद सुनाना श्री शु कु गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवत्याम कु नारदो भीक्षण कृष्णोपासन लाल श्री सुखदेव जी कहते हैं कुरुनंदन देवर सिंह नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की संधि में रहने की बड़ी लालसा थी इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे को नुराजानक चरणाम न भजे सर्वथो मृत्यु उपास्यम अमरो तमही राजन ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रिया तो प्राप्त हो और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध मधुर मकरंदरस अलौकिक रूप माधुरी सुकुमार स्पर्श और मंगल में ध्वनि का सेवन करना न चाहे क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से से मृत्यु से ही हुआ है। है। तमे एक दिन की बात देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही वसुदेव भगवान श्लोक मना वसुदेव जी ने कहा संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलटे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है परंतु भगवान आप तो स्वयं भगवनमय भगवत स्वरूप हैं आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है भूतानाम देव दुखायच दुखा च सुखा च सुखा देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवन में हो गया है उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है भजंती ये यथा देवां देवा अपे तथैवता छाव कर्म सचिवा साधवीन वाह जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं अधीन हैं परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधना से भी हीन है उन्हें अपनाते हैं ब्रह्मस्तथा सर्वतो तथा प्रख्याण यद्यपि हम आपके सुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं तथापि आपके उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भय दायक संसार से मुक्त हो जाए अहम किल पुरान प्रजाथो भुक्ति नमोक्षाया मोहितो देव मायया पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों उस समय में भगवान की लीला से मुक्त हो रहा था यथा विचित्र तथा न साध अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं अनायास ही पार हो जाऊ श्री राजन बुद्धिमान वसदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले नारृक्ष से भागवत नारद जी ने कहा शिरोमणि तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है पवित्र करने वाला है श्रुतो ध्यातोदित पुना सद धर्मो देव विश्व द्रोह वसुदेव जी यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने वाणी से उच्चारण करने चित्त से स्मरण करने स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है चाहे भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो तया तो परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारित भगवानध्य देवो नारायणो मम जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है उन्ही परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है अत्रहरती अमितिहासम पुरातन च संवाद विधेय से महात्म बस देवजे तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहते हैं वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद प्रियव्रतो नाम सुतो मनोह स्वाजंभु तस्ग्निध्र स्तो न ऋषभ स्तुत तुम जानते ही हो कि स्वयंभु मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत प्रियव्रत के आग्निध्र आग्निध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ तमाहुर्वासुदेवां सम मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्ण सुतम त्रह्म पारघम शास्त्रों में उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था उनके सौ पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण विख्यात वर समेत ना भारत उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजान वर्ष कहलाता था भारत वर्ष कहलाया या भारत वर्ष भी एक अलौकिक स्थान है सभुक्त भोगाम तत्व निर्गत तपसा उपासी वही जन्म भी स्त्री राज भरत ने सारी पृथ्वी का राज भोग लिया परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और तीन जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए तेम नव नव द्वीप पतंत कर्म तंत्र प्रणेता एकाशे दर् द्विजात भगवान ऋषभ जी के शेष निन्यानवे पुत्रों में नौ पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित नौ द्वीपों के अधिपति हुए और इक्यासी पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए नवाभवन महाभागा मुनियो संवणातराम आत्मविद्याभिशार शेष नौ सन्यासी हो गए वे बड़े ही भाग्यवान थे उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था कबीर हरिंतरिक्षा प्रबुद्ध पिप्पला प्राय और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण थे वे प्राय दिगंबर ही रहते और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उद्देश्य किया करते थे उनके नाम थे कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन द्रुमिल चमस और करभाजन ते थे भगवद्रुमम विम सदात्मकम आत्मनो व्यतिरेक न पश्यंतों वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे अव्याहतेष्टगत यद साध गंधर्व यगलोकान्क्ता सर मुनिता मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर भुजनालिका उनके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं थी वे जहाँ चाहते चले जाते देवता सिद्ध साध गंधर्व यक्ष मनुष्य किन्नर और नागों के लोगों में तथा मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर ब्राह्मण और गांवों के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त थे उपजगुर्ज दीक्षया भे, भे महात्म एक बार की बात है इस अजनाभ भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे पूर्वोक्त नव योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे सूर्य संकाशान महा भागवता वसुदेव जी वे जोगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे उन्हें देखकर कर राजानिमी आह्वनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋतज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। पराजनान गएराज निवि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर कर विधि पूर्वक उनकी पूजा की वे नव योगेश्वर अपने अंगों की कांति से सरुचा परम प्रीता वे नौ योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे नानू साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो राजा निवि विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया